नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है प्रेमचंद की कहानी रसिक संपादक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 अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं, जिनकी चमक कभी कम न होगी और कविताएं तो हृदय की हिलोरें विश्वीणा की अमर तान अनंत की मधुर वेदना निशा का नीरव गान होती थी प्रशंसा के साथ दर्शन की उत्कट अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी यदि आप कभी इधर से गुजरे तो मुझे ना भूलिएगा जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है उसके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला तो मैं अपने को धन्य मानूंगा लेखिकाएं अनुराग मय प्रोत्साहन से भरे हुए पत्र पाकर फूली न समातीं, जो लेख अभागे भिक्षुक की भांति कितनी ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए थे उनका यहां इतना आदर पहली बार ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पारख है और सभी संपादक अहम मनने अपने आगे किसी को समझते ही नहीं जरा सी संपादकी क्या मिल गई मानो कोई राज्य मिल गया संपादकों को कहीं सरकारी पद मिल जाए तब तो अंधेर मचा दें। वो तो ये कहो कि सरकार ने पूछती नहीं सरकार ने बहुत अच्छा किया जो ऑर्डिनेंस पास कर दिए और स्त्रियों से द्वेष करो ये उसी का दंड है लेकिन ये भी संपादक है कोई घास नहीं छीलते और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के नवरस्त सब पत्रों में राजा है चोखे लाल जी के पत्र की ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी हर डाक से धन्यवादों की एक बाढ़ सी आ जाती और लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी ब्याह गोना, मुंडन छेदन जन्म मरण के समाचार आने लगे कोई आशीर्वाद मांगती कोई उनके मुंह से सांतवना के दो शब्द सुनने की अभिलाषा करती कोई उनसे घरेलू संकटों में परामर्श पूछती और महीने में दस पांच महिलाएं उन्हें दर्शन भी दे जाती थी शर्मा जी उनकी अवायी का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करते बड़े आग्रह से उन्हें एकादिन ठहराते खूब खातिर करते सिनेमा के फ्री पास मिले हुए थे खूब सिनेमा दिखाते महिलाएं उनके सद्भाव से मुग्ध होकर विदा होती मशहूर तो यहां तक है कि शर्मा जी का कई लेखिकाओं से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया है लेकिन इस विषय में हम निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते हम तो इतना ही जानते हैं कि जो देविया एक बार यहां आ जातीं, वे शर्मा जी की अन्य भक्त हो जातीं। बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है अपने विधुर जीवन की निराशाओं को अपने अंतःस्थल में संचित रखकर मूक वेदना में प्रेम माधुर्य का रसपान कर रहा है संपादक जी के जीवन में जो कमी आ गई थी उसकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म सा मान लिया उनके भरे हुए भंडार में से अगर एक शुदित प्राणी को थोड़ी सी मिठाई दी जा सके तो इससे उनके भंडार की शोभा ही है कोई देवी पार्सल से अचार भेज देती कोई लड्डू एक ने पूजा का उन्हीं आसन अपने हाथों बनाकर भेज दिया एक देवी महीने में एक बार आकर उनके कपड़ों की मरम्मत कर देती थी दूसरी देवी महीने में दो तीन बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला जाती थी अब वे किसी एक के ना होकर सबके हो गए थे स्त्रियों के अधिकारों का उनसे बड़ा रक्षक शायद ही कोई मिले पुरुषों से तो शर्मा जी को हमेशा तीव्र आलोचना ही मिलती थी श्रद्धामय सहानुभूति का आनंद उन्होंने स्त्रियों में ही पाया एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था अन्य संपादक उसे अश्लील कहते लेकिन चोखेलाल इधर बहुत उदार हो गए थे कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी थी लेखिका का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र सहाकर खड़ा हो गया भावुक प्रकृति कोमल गात, याचना भरे नेत्र बिंब अधर चंपाई रंग अंग अंग में चपलता भरी हुई पहले गोंद की तरह शुष्क और कठोर आर्द्र होते ही चिपक जाने वाली उन्होंने कविता को दो तीन बार पढ़ा और हर बार उनके मन में सनसनी दौड़ी क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे भाग सकोगे मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूंगी तुम्हारी कमर में करपाश कस दूंगी तुम्हारा पांव पकड़कर रोक लूंगी तब उस पर सिर रख दूंगी क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे भाग सकोगे कवयत्री कामाक्षी शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम ये पत्र लिखा आपकी कविता पढ़कर मैं कह नहीं सकता कि मेरे चित्त की क्या दशा हुई हृदय में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए जाती है नहीं जानता इसे कैसे शांत करूं। यही आशा है कि इसको शीतल करने वाली सुधा भी वहीं मिलेगी जहां से ये तृष्णा मिली है मन मतंग की भांति जंजीर तोड़ाकर भाग जाना चाहता है जिस हृदय से ये भाव निकले हैं उनमें प्रेम का कितना अक्षय भंडार है उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है मैं आपसे सत्य कहता हूं ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है वह मेरी विधुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालता है आपने एक गरीब की फूस की झोंपड़ी में आग लगा दी है लेकिन मन ये स्वीकार नहीं करता केवल विनोद क्रीड़ा है इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसने प्रेम की वेदना सही है जो लालसा की आग में तपा है मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका ये कुटिया अनुराग की भेंट लिए आपका स्वागत करने को तड़प रही है सप्रेम तीसरे ही दिन उत्तर आ गया कामाक्षी ने बड़े भावुकतापूर्ण शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी और अपने आने की तिथि बताई थी आज कामाक्षी का शुभागमन है शर्मा जी ने प्रातः काल हजामत बनवाई साबुन और बेसन से स्नान किया महीन खद्दर की धोती कोकटी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता मलाई के रंग की रेशमी चादर इस ठाट से आकर कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर गमक उठा दफ्तर की भी खूब सफाई करा दी गई थी बरामदे में गमले रखवा दिए गए थे मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे गाड़ी 9 बजे आती है अभी साढ़े आठ है साढ़े नौ बजे तक यहां आ जाएंगी इस परेशानी में कोई काम हो नहीं पा रहा बार बार खड़ी की ओर ताकते हैं फिर आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगते हैं मुंछों में दो चार बाल पके हुए नजर आ रहे हैं उन्हें उखाड़ फेंकने का इस समय कोई साधन नहीं है कोई हर्जा नहीं उससे रंग कुछ और ज्यादा जमेगा प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तो ऐसा मेहमान हो जाता है कि उपहार लेकर आता हो युवकों का प्रेम खर्चीली वस्तु है लेकिन महात्मा या महात्मापन के समीप पहुंचे हुए लोगों को प्रेम उल्टे कुछ लेकर ही आता है युवक जो रंग बहुमूल्य उपहारों से जमाता है वह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 सारा अनुराग ठंडा पड़ गया वह सारी मन की मिठाइयां जो वे महीनों से खा रहे थे पेट में शूल की भांति चुभने लगी कुछ कहते सुनते न बना केवल इतना बोले संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन है सिर उठाने का समय नहीं मिलता उस प्रकार याधिक्य से इधर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया है रात दिन सरदर्द से बेचैन हूं आपकी क्या खातिर करूं कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा पुलिंदा था उसे मेज पर पटककर रुमाल से मुंह पहुंचकर मृदु स्वर में बोली आपने तो ये बड़ी बुरी खबर सुनाई मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलूं। लेकिन अब जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे यहां कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूंगी आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए बड़े महत्व की वस्तु है आपको इस दशा में छोड़कर मैं अब नहीं जा सकती शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे रक्त प्रवाह रुक गया है नाड़ी छूटी जा रही है उसके साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा चली है कविता करने और कविता भी कैसी अश्लील बिल्कुल सड़ी हुई गंदी एक सुंदरी युवती की कलम से वह कविता काम थी इसकी कलम से तो ये परनाले की कीचड़ है मैं कहता हूं इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है वह क्यों ऐसी कविता लिखती है क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती पूछती है मुझे छोड़कर भाग सकोगे अरे मैं कहता हूं आपके पास कोई आएगा ही क्यों दूर से ही देखकर ना लंबा हो जाएगा कविता क्या है जिसका न सिर न पैर मात्राओं तक का ज्ञान नहीं कविता करती है कविता अगर इस काया में निवास कर सकती है तो फिर गधा भी गा सकता है ऊंट नाच सकता है इसको इतना नहीं मालूम कि कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए नजाकत चाहिए नफासत चाहिए भूतनी सी तो आपकी सूरत है रात को कोई देख ले तो डर जाए उत्तेजक कविता लिखती हैं, और इतना बड़ा पोथा ले आई है उसमें भी वही गंदा कीचड़ होगा उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले नहीं नहीं मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता वो ऐसी कोई बात नहीं है दो चार दिन के आराम से ठीक हो जाएगा आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होगी आप तो संकोच कर रहे हैं मैं तो दस पांच दिन के बाद भी चली जाऊंगी तो कोई हानि ना होगी अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी पर जो सज्जनता मैंने आपने देखी वह कहीं नहीं पाई आप पहले महानुभाव है जिन्होंने मेरी रचना का आदर किया नहीं तो मैं तो निराश ही हो चुकी थी आपके प्रोत्साहन का ही यह शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली अब इनमें से जो चाहे वे रख लें मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू किया है उसे भी शीघ्र आपकी सेवा में भेजूंगी कहिए तो दो चार कविताएं सुनाओ ऐसा अवसर मुझे फिर कब मिलेगा ये तो नहीं जानती कविताएं कैसी है पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे बिल्कुल उसी रंग की हैं। उसने अनुमति की प्रतीक्षा ना की तुरंत पोथा खोलकर एक कविता सुनाने लगी शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिगो भिगोकर जूते मार रहा हो कई बार उन्हें मतली सी आ गई जैसे एक हजार गधे कान के पास खड़े अपना स्वर अलाप रहे हो कामाक्षी के स्वर में कोयल का माधुर्य था परंतु शर्मा जी को इस समय वह भी अप्रिय लग रहा था सर में सचमुच दर्द होने लगा वह टलेगी भी या ही बैठी सिर खाती रहेगी इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा उस पर कविता करने चली है इस मुंह से तो महादेवी या सुभद्रा कुमारी की कविताएं भी घृणा ही उत्पन्न करेंगी आखिर रहा न गया बोले आपकी रचनाओं का क्या कहना आप ये संग्रह यही छोड़ जाए मैं अवकाश में पढ़ूंगा इस समय तो बहुत सा काम है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 आप कब तक लौटेंगे वह भी तय नहीं है और उसके बाद शर्मा जी टेलीफोन पर जाकर बोले हेलो नंबर सतर कामाक्षी ने आधा घंटे उनका इंतजार किया लेकिन शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत ही न होने पाता था निराश होकर कामाक्षी देवी विदा हुई और शीघ्र ही दोबारा आने का वायदा कर गई शर्मा जी ने आराम की सांस ली और उस पोथे को उठाकर रद्दी में डाल दिया और जले हुए दिल से आप ही आप कहा ईश्वर ना करे फिर तुम्हारे दर्शन हो कितनी बेशर्म है उल्टा कहीं की आज सारा मजा किरकिरा कर दिया फिर मैनेजर को बुलाकर कहा कामाक्षी की कविता नहीं जाएगी मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा फार्म तो मशीन पर है सर कोई हरज नहीं फार्म उतार लीजिए बड़ी देर होगी होने दीजिए वो कविता नहीं जाएगी